भारतीय दर्शन बौद्ध दर्शन भूमि पहला मुदिता इस भूमि में बौद्ध सत्व के हृदय में लोगों के कल्याण की विशेष इच्छा उत्पन्न होती है जिससे उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है करुणा का उदय इस भूमि की विशेषता है और इसमें दृढ़ होने के लिए साधक अनेक प्रकार की चेष्टा करता है दूसरा विमला साधक के कायिक वाचिक तथा मानसिक पापों का नाश इस भूमि में होता है इस स्थिति में शील पारमिता का अभ्यास साधक विशेष रूप से करता है तीसरा प्रभाकारी इस भूमि में आकर साधक संसार के संस्कृत धर्मों को तुक्ष समझने लगता है इस अवस्था में काम वासना तथा तृष्णा क्षीण होने लगती है और साधक का स्वभाव निर्मल हो जाता है यहाँ धैर्य पारमिता का विशेष अभ्यास साधक करता है अर्चिसमती इस भूमि में साधक अष्टांग मार्ग का अभ्यास करता है उसके हृदय में में दया तथा मैत्री का का का भाव जाग उठता है, है। और वह मिता का अभ्यास करता है। सुदुर जया। इस अवस्था पहुंचकर साधक समता को प्राप्त करता है और वह जगत से विरक्त हो जाता है यहां ध्यान पारमिता का विशेष रूप से साधक अभ्यास करता है अभिमुक्ति यहाँ आकर साधक सब तरह से समता का अनुभव करता है सब पर असाधारण दया दृष्टि रखता है तथा का विशेष अभ्यास करता है। है दुरंगमा इस भूमि में में पहुंचकर बोधिसत्व ज्ञान के मार्ग में अग्रसर हो जाता है, और एक प्रकार से सर्वज्ञ हो जाता है अचला यहाँ पहुंचकर साधक समस्त जगत को तुच्छ समझने लगता है और अपने को सबसे परे समझता है साधमती इस अवस्था में साधक लोगों के कल्याण के लिए उपायों को सोचता है और सबको धर्म का उपदेश देता है धर्म मेंघ इस भूमि पहुंचकर साधक समाधि निष्ठ हो जाता है और बुद्धत्व को प्राप्त करता है महायान संप्रदाय के साधकों की यह अंतिम अवस्था है यहां पहुंचकर वे निर्वाण की प्राप्ति करते हैं इन भूमियों में उत्तरोत्तर ऊंचे स्तर हैं और ये क्रमशः साधकों को निर्वाण पद पहुंचाने में सहायक होते हैं एक भूमि की प्राप्ति करने पर ही दूसरी भूमि में साधक पहुंच सकता है इनके महायान तथा हीनयान के अंतर्गत जो प्राचीन संप्रदाय हैं उनके मतों में बहुत भेद है उनका उल्लेख कथावत्थु आदि ग्रंथों में विस्तृत रूप से मिलता है परंतु वे मत अब प्रचलित नहीं हैं अब तो केवल चार ही मुख्य भेद हैं जिनका विवरण आगे दिया जाएगा